चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधारी मुखुर सुधार कर्ण मुर विमल जोदायक फल चारुस रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भुलो भाई सब संपन्न की जय ख्या के बाद <coughs> एक सौ छंदिर भवानी रेहत भाग्यज्ञ अभिमानी यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अतिपालल चित सम्य बोधा, बोधा। तदि साप सठ देही नीतिरोध सुहाय नमो जौ न दंड करूं खल तोरा भ्रष्ट हो सुत मारग मोरा जे सठ गुरु सन ईर्षा करही रौ रऊ नरक कोटि युग परही त्रजग जो निपुनि धरही सरीरा अयुत जन्म भर पावि पीरा।, पीरा बैठ रहे से यज गरैब पापी।, पापी सर्प हो ही खल मलमति व्यापी महाबिटप कोटर महु जाई हुअम अद गति पाई हाहाकार की कीन गुरु दारुन सुन शिव शाप कंपित मोहि विलोक यती रूपजा पिताप करिदंडवत स प्रेम द्वज शिव सनमुख कर जोड़ी विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति, गति मोर बाम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय तो जो की अब स्मरण करें कालभूषण जी गर्व को अपने पूर्वजन की कथा सुनाते हैं तो जब वो उज्जैन में जाकर के वास करें लगे पूर्वजन में तो वहाँ उनको एक गुप्त गुरु मिल गए उन्होंने बहुत इनको अच्छी शिक्षा दी लेकिन ये गुरु की बात का विरोध करते रहे और जब कभी वो कहें कि देखो भगवान शंकर जी की भक्ति का फल उपासना का फल नारायण के चरणों में प्रीति है अविरल प्राप्त करना है इसलिए उनसे बैर नहीं करना चाहिए नारायण के भक्त जो हैं वो उन भक्तों से भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए मित्रों से भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए ये सब उनको समझाया लेकिन उनके चित्र में ये बातें नहीं आई और वे <coughs> उनमें दोष देखते रहे जब इस प्रकार की बातें सुनते थे तो उनका हृदय जलने लगता था हमारे विपरीत बुद्धि उनमें थी और ये बातें उनकी चित्त में बैठती नहीं थी उनको समझ में नहीं आता था ता, तात्पर्य उनके हृदय में गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा थी नहीं बाहिज विनम्रता माने ऊपरी ऊपरी विनम्रता उनकी गुरु के प्रति थी लेकिन अंतर से हृदय से नहीं थी परिणाम हुआ के एक दिन जब वो मंदिर में बैठे हुए अपने मंत्र जाप कर रहे थे शंकर जी का उसी समय गुरु आ गए तो उन्होंने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया उनको आदर सत्कार नहीं किया उपेक्षा कर दी एक सौ छह जो है कह रहे थे गुरु आयो अभी मानते गुरु आयो अब देखो इसमें समय एक वचन में बोला तो उनके अपमानता के अपमान किया मैंने भाषा भी उसी प्रकार से वर्णन की शैली वैसी ही चलती जैसा भाव होता है गुरु आयो अभिमान थे उठने की प्रणाम और अभिमान था इनको उठ करके प्रणाम नहीं किया उनको ये लगा गुरु क्या जाने जितना हम जानते हैं सिखाते जरूर हैं लेकिन इनकी शिक्षा कहाँ तक ठीक है जस्ती नहीं कोई बात तो ये अभिमान उनके अंदर था अभिमानी पहले बता दिया कि जिनका अभिमान रहता है उनको जो है अन्य लोगों की किसी की बात तो सुनते ही नहीं गुरु की बात भी नहीं सुनते वो भी अगर कहेगा तो शिक्षा देगा तो कहेंगे नहीं नहीं आप ठीक ठीक नहीं, नहीं कहते गलत तो बात है। उनका भी विरोध करते हैं परिणाम ये हुआ एक वो हो भक्ति गुरु भक्ति थी नहीं इनके हृदय में तो उठ करके स्वभाव कहा प्रणाम करने की इच्छा भी नहीं हुई खड़े भी नहीं हुए प्रणाम नहीं किया लेकिन गुरु ने तो जो है उनको इच्छा की उनका कोई बात नहीं ना समझ है ऐसे करता है तो करने उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा नहीं खड़े हो तुम अब प्रणाम करो ऐसे गुरु ने नहीं कहा क्योंकि गुरु तो पहले ही बड़े दयालु और जन्म स्वभाव के थे तो उन्होंने कुछ उनसे बोला नहीं लेकिन गुरु न बोलना ये भी एक बड़ा इनके लिए अपराध बन गया हो सकता है तो गुरु उनको बोल देते हाँ तो जी नाराज में होते उठ करके बेचारा काम कर लेता लेकिन गुरु अपनी शांत में आकर के चुप रह गए बोले नहीं कुछ तो शंकर जी को फिर बोलना पड़ा तो आगे कहते मंदिर मांझ भई नव बाणी आकाशवाणी की आकाशवाणी में आकाशवाणी के मैंने शंकर जी स्वयं ही वहां पर बोले आ आकाशवाणी मैंने शंकर जी कोई खड़े होकर के दिखाई नहीं दे बोलते तो वो मुंह नहीं दिखाई देता था लेकिन पानी इनकी सुनाई शंकर जी की वाणी सुनाई दे रही थी वो तो बोले रे हतभाग्य अज्ञा अभिमानी के हतभाग्य तुम तो बड़े दुर्भागी तो हो अज्ञानी भी हो और अभिमानी भी हो ये तुम्हारे अंदर बहुत घोर दुर्गुण है अभिमान तो अज्ञान खुद करेगा अभिमानी व्यक्ति को ज्ञान कहा और हतभाग्य के माने जिसको कि अभिमान है अज्ञान है वो अभागी है ही आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान जिसको भी नहीं है वो भाग्यहीन व्यक्ति है संसार में जैसे भाग्यहीन व्यक्ति समझते रहते जिसके की धन संपत्ति जिसके पास न हो परिवार आज जिसके पास न हो वो अभागी समझा जाता है और जिसको कि सब मिल गया खुद परिवार मिल गया खुद धन सम्पत्ति मिल गई कोई पद मिल गया अरे बड़ा भाग्यशाली है बड़ा भाग्यशाली है ऐसे बोलते हैं लेकिन शास्त्र से भाग्यशाली नहीं कहते हैं भाग्यशाली उसे कहते हैं जो अभिमान रहित तो हो जो भगवान का भक्त हो वो भाग्यशाली है जिसको परमात्म ज्ञान हो वो भाग्यशाली है जिसे सत्संग प्राप्त हो वो भाग्यशाली है जिसको मोम प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त की कामना हो वो भाग्यशाली है एक शंकर जी के एक शंकराचार्य जी के एक पुस्तक उसका नाम धन्यष्टक है धन्यष्टक मैंने भाग्यशाली कौन धन्य कौन है भाग्यशाली कौन है उनमें सब आठ श्लोकों में सारी अध्यात्म शास्त्र के जितना अंत से आदि से लेकर के अंत तक तो जितने पॉइंट्स हैं उनको सबका उल्लेख किया है कहा कि जिसको ये ये है जो धर्मप्रायण है जो कृतज्ञ है गुरु भक्त है ये सब धन्य हैं जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो धन्य है प्राप्त जिन्हें ज्ञान वे धन्य है जो, है, धन्य है। जो लोग भगवान की उपासना करते हैं वो धन्य है जो लोग भगवान के ध्यान में चिंतन में निमग्न रहते हैं वो धन्य हैं जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम उत्पन्न हो गया वो धन्य ऐसे करके सब गिनाती चले गए गिनाते चले गए ये सब धन्यता के लक्षण है यही सौभाग्यशाली व्यक्ति के लक्षण है धन्यता अब संसार चक्र में पड़ा हुआ उसे कुछ भी संसार की वस्तु में प्राप्त हो जाए लेकिन वो उसका मन अशांत है दुखी रहता है चिंतित रहता है भयभीत रहता है तो कौन से भाग्यशाली की बात ये लक्षण तोड़ेंगे हर समय व्याकुल हर समय परेशान है हर समय, है, हर समय चिंता ये नहीं ये लगता है चिंताशाली भाग्यशाली इसलिए कहते हैं जब तक तब गुरु के क्रोधा कहते हैं यदि तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं आया और उन्होंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं लेकिन अतिकपाल चित सम्य बोधा जब गुरु तो बड़े कृपाल हैं और उनके जो है वो चित्त सम्यक बोधा और उनके चित्र में सम्यक बोध है सम्यक बोध में ठीक ठीक ज्ञान भी उनको है माने <tw> शंकर ने ये समझा दिया कि देखो तुम्हारा अभिमान है और तुम्हारा ठीक ठीक ज्ञान नहीं तुम वो अज्ञान है लेकिन गुरु तुमको शिक्षा दे रहे हैं वही ठीक शिक्षा दे रहे हैं वो है। ज्ञान है उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और वो लेकिन कृपाल दयालु है ये भी उसी ज्ञान का लक्षण है अब देखो साथ साथ दोनों की तुलना करो तो दोनों मिल जाएंगे अब जैसे गुरु है ये है ये तो ज्ञानमान है तो कृपालु भी है क्रोध भी नहीं है लेकिन वो जो है वो जो कागम वो वो अभिमानी है अज्ञा अग्ण है अधिभागी है तो उनके दूसरे लक्षण विपरीत लक्षण उनके हैं तो अज्ञानी व्यक्ति के दूसरे लक्षण है ज्ञानमान के दूसरे लक्षण है जो भाग्यशाली व्यक्ति उसके दूसरे लक्षण है अभागी व्यक्ति के दूसरे लक्षण है ये सब लक्षण जो है दोनों की तुलना करके बता दिया संकेत कर दिया भगवान शंकर जी ने यद्यपि सठ ले तो मैं तुमको साथ दूंगा भगवान कहते क्यों साथ देंगे नीति विरोध सोहायोही नीत विरोध आचरण करने वाला व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान शंकर जी भगवान है ईश्वर है उनको दंड देने का अधिकार है दंड दे सकते हैं तो उन्होंने शंकर जी ने उनको दंड देने का विधान किया दिया उनको तो तुम्हारी तो ऐसी कि में नहीं दंड करो खल तो रहा कहते यदि तुमको हम दंड न दे तो क्या हो भ्रष्ट हो ये सुख मार्ग मोरा तो मेरा सुख मार्ग जो भ्रष्ट हो जाए त्रिकोण शास्त्रों को माने <स्थ> अगर ये गुरु का अपमान करने के बाद में भी उसी प्रकार से संपन्न बना रहे प्रसन्न बना रहे सुखी बना रहे, हा? और इसको भी प्राप्त हो जाए, तो फिर कौन कहेगा कि गुरु का आदर करना चाहिए गुरु के पास जाना चाहिए उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए छुट्टियों में जैसे गुरु का के पास जाने के लिए कहा गया कि जब व्यक्ति को वैराग्य हो तो उसको चाहिए हाथ में संधा लेकर के सोते गुरु के पास जाए श्रद्धा भूतिपूर्वक करे उसकी सेवा करे उसे ज्ञान प्राप्त करे तो का आदेश है अब अनादर करके भी अगर प्राप्त कर, कर ले तो भला तो सिद्धा दत्त हो जाएगा ये कहना शंकर भगवान शंकर कहते हैं कि यह शुद्ध मार्ग जो है मेरा जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा मैंने फिर कौन मानेगा उससे मानेगा नहीं और वो गलत सिद्ध हो जाएगा गलत सिद्धि भी ना हो मान्यता भी इसकी रहे और इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करें इसलिए तो दंड देना आवश्यक है शासन में भी दंड की व्यवस्था इसीलिए अगर शासन में जो डाकुओं को नीति करने वाले व्यक्तियों को अगर दंड न दिया जाए तो फिर सरकार की क्या मान्यता सरकारी ही बेकार इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को दंड देना पड़ता है जिससे की शांति बनी रहे अन्य लोग भी उसी नियम का पालन करते रहें। अगर एक नियम के विरुद्ध आचरण करे उसको दंड न मिले तो फिर दूसरे लोग भी उसी प्रकार से नियम विरुद्ध आचरण करते रहेंगे लेकिन एक व्यक्ति को नियम का खंडन करने में कानून तोड़ने में सजा मिली तो दूसरे कहेंगे कि देखो ये कानून तोड़ने में ऐसी सजा मिलती है इसलिए सावधान रहो इसमें इसमें जो इस कानून को नहीं तोड़ना चाहिए तो ऐसे करके शास्त्र में भी एक कानून है ये नियम है नीति है उसकी अगर व्यक्ति पालन करता रहता है तो मार्ग पर चलता रहता है विकास होता रहता अगर उसके शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता अवहेलना हानि करता तो उसका पतन होता है उसे गुरु सन ईर्षा कर जे सठ गुरु सन ईर्षा कर ही शंकर जी आदि कहते हैं जो गुरु से ही ईर्षा करते हैं कहते हैं गौरव नरक्रोटिव वे रवड़ो नरक में पड़ते हैं अब बहुत काल तक पड़ते हैं कोटिजो <coughs> कोटिजो जो तक नर्क में पड़े रहते हैं रवरों नरक नरक अनेक प्रकार के हैं उनमें एक रवड़ो नरक भी है <coughs> रू नाम के कीड़े होते हैं रू रू उनको कीड़ों को कहते हैं रू वे भूखे रहते हैं तो जो प्राणी नरक में पहुंचता है तो वो उनको काटते हैं जैसे मच्छर काटते हैं कैसे वो भी उसके मांस नचते हैं खा जाते हैं तो ये रूप के बड़े बड़े कीड़े होते हैं ये और खूब मांस उसका खाते हैं मन समझ करके लेकिन जीव की बात ये है कि जब नरक में जाता है तो महाचा इतना उसका मनस जाए कष्ट तो होता है और दुख भी होता है कि मेरे शरीर का मांस नच गया और कष्ट भी होता है उसमें लेकिन मरता नहीं है जीव अब इस मनुष्य शरीर में तो अगर कोई इतना कीड़े लग जाए दो चार दिन छह दिन उसके सब महा खा जाए उसका तो तुम जाते तो जीव थोड़े रहे लेकिन जीव जब नरक में जाता है तो वहां उसका नारकी जो उसके शरीर उसके प्राप्त होता है यात्रा शरीर कहलाता है वो यातना शरीर की विशेषता ये है कि वहां शरीर में कष्ट भोग मिलेगा लेकिन वो शरीर छूटेगा नहीं जब तक उसके पाप समाप्त नहीं होंगे भोग नहीं भोग लेगा तब तक उसका शरीर बनाई रहेगा उसको कष्ट भी होता रहेगा दुख भी होता रहेगा ये सब उसे सहन करना पड़ेगा और कहते हैं जिसको कि बहुत काल तक इस प्रकार से सहन करे उसी नरक में पड़ा रहे कोर्ट जो पड़ा रहे तो देखो कितने दिनों तक तो उसे जो उस प्रकार की होने ही। जो गुरु शेर शाह करते हैं वो उनका परिणाम है। अब दंड विधान शास्त्रों में उतना ही है कि जो जितना ही कल्याण करने वाला व्यक्ति है उसके साथ जब अपराध किया जाता है तो उतना ही दंड मिलता है नियम ये है जैसे माता पिता की कोई हत्या करे तो वो भी भयंकर उसको भी दंड बोझता बहुत बड़ा दंड है उसके ऐसे ही गुरु का अपघात करे अपमान करे तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सब गुरु है माता पिता है ये सब कल्याण करने वाले हित करने वाले हैं इसलिए इन इनके साथ जो कोई अपराध करता है तो उनको ज्यादा दंड प्राप्त होता है ऐसे राजा है शास्त्रों में जहाँ पर दंड विधान है वहाँ राजा के लिए भी है कि जो राजा की हत्या करे साधारण व्यक्ति हत्या कर दे तो उतना दंड नहीं राजा की कर दे तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है तो ये सब जो है इन प्रकार के महापातक कहलाते हैं ये तो उनमें भी गुरु का अपमान करना इस प्रकार से महापातक है बहुत काल तक तो व्यक्ति का उद्धार नहीं वैसे विचार भी करें शांतिपूर्वक ये पता चलता है कि जिस गुरु की कृपा से ही सन्मार्ग दिखाने से ही व्यक्ति का उद्धार होता है उसी के यदि व्यक्ति अपमान करेगा तो इसके माने वो गलत रास्ते पर चलता ही रहेगा उसको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी और जो गलत रास्ते पर चलता रहेगा तो उससे अपराध होते रहेंगे अपराध होते रहेंगे तो पाप संचित होता रहेगा उसका दंड भी उसे मिलता रहेगा <स्थाँगा> तो उसके लिए कहीं से उद्धार होने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो इसलिए कहते हैं कि जय सख गुरु शनि ईर्षा करही रवरव नरक कोट युग पर ही और त्रिज ज्योनी पुणिधर शरीरा और त्रिज त्रियोनी पुनः धरे के बाद में फिर शनि प्राप्त होगा तो कहते फिर मनुष्य का शनि नहीं मिलेगा तो जो शरीर मिलेगा वो भी पशु का शरीर मिलेगा त्रिय क्यों कहलाते हैं पशु भी हैं पक्षी भी हैं कीड़े हैं ये सब त्रिय नहीं है त्रिय क्यों नहीं ये लोग आगे खाते हैं और पीछे की तरफ उनका अन्न जाता है इस प्रकार से चलता है जमीन के पैरल जो त्रिय कहलाते हैं घूम के पैरल हरिजेंटल उनका शरीर होता है जमीन के हरीजेंडल मनुष्य का शरीर वर्टिकल है सीधा खड़ा हुआ ऊपर से ऊपर से खाएगा नीचे का गया वृक्ष मनुष्य के बिल्कुल उल्टे है वो नीचे से खाते हैं ऊपर जाकर उनके निकलता भूम से खाते हैं ऊपर जाकर जाता मनुष्य ऊपर खाता है नीचे जाता है पशु पक्षी जो है एक तरफ खाते हैं दूसरी तरफ उनके जाता है तो देखो तीनों का किस किस प्रकार के इसलिए ये त्रिय जीवनी में त्रिय जीवन धर्म शरीर आवनी प्राप्त होती है ये निम्नि है मनुष्य शरीर से निम्न है और उससे भी निम्न लक्ष्यों की तो एक संख्या है बहुत बड़ी संख्या है वो जो है वो दस हजार जब उसकी संख्या होती दस हजार की उसको जो है अयुद्ध कहते हैं अयुत जन्म भर पा वही पीड़ा और बार बार पिया पाते रहते में दुख में जीवन उनके होते रहते वैसे के माने जिसकी कोई सीमा नहीं बहुत से शंकर जी ने कहा तुम अजयगर की तरह से बैठे रहे इसीलिए सर्प हो ही खलमल मतल इसलिए जाकर के तुम सर्प हो तुम्हारी तुम दुष्ट हो तुम्हारी बुद्धि मलिन है इसलिए मनता तुम्हारी बुद्धि में व्याप्त है इसलिए तुमको सब शरीर प्राप्त होना चाहिए अब देखो इसमें ईश्वर के विधान में जो विभिन्न प्रकार के शरीर हैं वो विभिन्न प्रकार के अपराधों को भोगने के लिए है मनुष्य जैसे जैसे अपराध करता है उसी के अनुसार ही उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार के उसके कर्म होंगे जैसी उसकी भावना होगी जैसा उसका स्वभाव होगा वैसे ही वैसी बासना बनेगी और वैसे ही अगला शरीर भी वैसे ही बनेगा अब जैसे कोई मांस भक्षण करने वाला है मांस खाते हैं और मांस खाते हैं तो अन्य पशुओं को मारेंगे और खाएंगे अब ऐसे व्यक्तियों को ये अपराध है इनका तो अपराध के कारण को दंड क्या मिलेगा कि अगले जन्म में फिर ये भक्षी पशु बनेंगे या ऐसे पशु बनेंगे जिनको दूसरे लोग भक्षण कर जाएंगे चूहा बने सांप खा गया उसे किरण बने सिंह खा गया उसे इस प्रकार से जो वो हो जैसे व्यक्ति अपराध करता है वैसे ही परिस्थिति समतुल्य परिस्थिति उसको अगले जीवन में प्राप्त होती है और उसका दंड से भूलना पड़ता है इस प्रकार से का जो तुम की तरह से बैठे रहे अजगर एक जगह पड़ा रहता है चल कर नहीं पाता तो उसके समान कह दिया कि जो अजगर की तरह से बैठा रहा इसलिए तुम गिनती गिना करके, करके दिखाएंगे जैसे कोई किसी की बात को छिप करके सुने हां? तो ये भी अपराध है किसी की बात छिप करके नहीं सुननी चाहिए पहले सुन कोई बात कर रहा तो उसकी बात सुन दो न सुने उसके इनको अपने बातें करने दो टेलीफोन पर इस प्रकार का अगर कोई काम करता है तब तो फिर तो उसको सही छोड़िए छिपके काम किया उसने तो छिप कली होगा वो तो वैसे ऐसे करके होगा वो तो दिमाग में छिपकी रहती है सबकी बातें सुनती रहती है सुनो की कमरे में तुम छिपके रहो सब लोग बातें करेंगे तुम सुनो सुनते रहते सुन लो तुम तो इस प्रकार से जो है ये है अपराध की जैसे जो जिसका अपराध वैसे ही उसका दंड तो इन्होंने कहा कि तो बैठ तुम बैठ रहे अजगरे वो पापी अजगर के समान तुम बैठे रहे इसलिए तुमको अजगर होना पड़े महापिटप तो धर्म ऐसी ये भी कही शासन में है कि जहां जिस समय की शास्त्र का पाठ हो रहा हो अध्ययन हो रहा हो उसे को सुने और सुने कैसे परे परे सुने तो बैठ करके आदर पूर्वक न सुने लेट जाए तो उसका क्या होगा ये भी अपराध है और उसको क्या दंड मिलेगा वो तो भी अगले जन्म में अजगर होगा।, तो होगा शास्त्रों का श्रवण जो है वो आदरपूर्वक सुनना चाहिए सावधान होकर के बैठ करके लेते लेते नहीं लेट करके साथी का श्रवण करना अपमान शास्त्रे सर्क हो जाओगे तो वह बड़े भारी कोटर में तुम्हारा बास होगा महाबिटप महाबिटप में बड़े भारी वृक्ष के कोटर में तुम तो अजगर हो गए तुम्हारा शरीर बड़ा होगा तो तुम रहोगे भी एक वृक्ष के सर्क कोटरों में रहते हैं तो वृक्ष के जो है वो खोखले बना करके उसमें जहां मिल जाता है उसी में उसे बैठते हैं तो ऐसी अजगर भी अधम गति को पा करके तुम जा करके, तुम जा करके उस कोटर में बास करोगे सात देवया शंकर जी ने अजगर होने गए हाहा कार गुरु दारुण सम शंकर जी ने ये साथ दे दिया तो उसको सुन करके हाहा गुरु अभी तो गुरु चुप थे लेकिन जब ये आधार में सुनी खड़े तो हुए चारों तरफ देखने लगे ये आवाज आ रही क्या हो रहा है और फिर तो उसके बाद उनको तो बड़ा दुख हुआ अब उसको इनके कालभूषण को जिनको साथ मिला उनकी क्या गति हुई वो तो बात की बात है सबसे ज्यादा उस साथ देने का प्रभाव इनके गुरु के ऊपर पड़ा और ये बड़े व्याकुल हुए अब इनको इनको ऐसा लगा जैसे कि भगवान शंकर जी ने हमी को साथ दे दिया माने अब देखो जैसे कि पुत्र को अगर कहीं कोई पीड़ा कष्ट होती है तो माता पिता ऐसे दुखी होते हैं जैसे उन्हीं को हो गया होते ऐसे ही अगर शिष्य को अगर कहीं कोई कष्ट प्राप्त हुआ तो गुरु को ऐसा लगता है कि मानो हमी को हो गया ना? तो ऐसे करके ये भाव हो जाता है मान पुत्रवत भाव हो जाता ना गुरु का शिष्य प्र तो उनको भी ऐसे लगा हाहाकार गुरु गुरु जो है वो हाहाकार करने लगे हाय हाँ, करने लगे और कम पे तो मोहरितापी तो वो समय पढ़ रहा था कर तो शंकर जी बैठा था शंकर जी का साफ सुना तो उनके हाथ पैर का लगे वो क्या करते उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करते लेकिन गुरु थे उन्होंने उस समय क्या किया कि कर्दंडत सप्रेम दुज शिव सन्मुख करजोर तो उन्होंने तो की आयु बड़ी लंबी होती है हजारों वर्ष तक जीवन उसका चलता है ऐसे दशा हो जाएगी तो बहुत काल तक ही पीड़ित होगा और हमारे गुरु होने का भी कोई फल नहीं हुआ इतनी शिक्षा दी तो वो सब बेकार हो गयी इसकी इसकी होनी चाहिए थे उसके स्थान में इसका इसकी हो गए, हो गई गई ऐसा समझ कर के गला भर आया उनको और शंकर जी से इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे तो आगे जो है ये शंकर जी की प्रार्थना है इसमें ये बोली जाती है सब लोग यहाँ बोलते हैं वो नमामि समीशान उसको पाठ नमामीशमी निर्वाण दिव्या ब्रह्मवेदस्वूप निजुणम निर्विपय चिदाकाशमाकाशवासं भजे गिराकार तुरीयम् तुय गिरा ज्ञान गोपी तमीशं गिरीशा मनोभूतिकोटी प्रभा श्री शरीर स्ुर मौलिकोलिनी चारुगंगा लसत भाला बालेकंठे भुजंगा चलत कुंडल भू सुने विशाल प्रसन्ना नीलकंठम दयालम भगाधीशरमांबर मुंडमाल प्रिय सर्वनाथं भजामि चंडम प्रकर्भ परेशंडमजाकोटि प्रकाश दयाशूलर्मूल शूलपाणी भजेहं पतिं पतिगम्य कलातीत सदा कलासीतकल्याणकलांधकारीदा जनाननदगा चोहमोभा शीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी नया वो महानाथ पाकारविंदम वजह लोके नरण नतावत सुखम शांति संतापनाशी प्रभो सर्वूषा विवास न जामी योगम जपम नूजा नो हम सदादा संभव्यं जरा जन्मदुखता तप्यम पाया नीश शंभो युद्धास्तक प्रोक्न हरिष्ठ ये पठंसी नरा भक्तिया शंभु प्रसीदी सुन दिन ती सर्वज्ञ शिव देखि बेत्र अनुराग मंदिर नभ मनी भई बुज मांगो। जो प्रसन्न प्रभुमो पर नाथ दीन पर निजे पद भगति देई प्रभु कुन दू सरोवर देव माया बस जीव जड़ संसत फिर भुलाई पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयालय पर हो कृपाल पन उग्र हो गई नाथ तो रही